चुप था और सांप आ गया छात्र कहा अरे किसी को मारना नहीं का मतलब है बेफालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना लेकिन अपनी रक्षा करना हो दुष्टों से अपने आप को बचाना हो तो कहो डाटो हटका अपना ताकि हमेशा तुमसे अलग जो हो जाएगा रोके तो महात्मा चलो तो छोड़ दो देगा तुम्हारा अपना भोजन ठीक से चलेगा उसके लिए नाटक तो करना पड़ेगा ना करो भोजन ये नहीं है की जादू का मतलब लोग उल्टा सोचते है ना उल्टा नहीं सोचना हर चीज जरूरी है अपराध कर्मान सारे ना इन चीजों को चलने देना चाहिए ए राजा भी सचता है मेरे बिना कैसे चलेंगे ऐसा अव्यवस्थित हो जाएगा नियंत्रण करने वाला कोई ना हो अव्यवस्था हो जाएगी जैसा लोग में देखते हो उसी कथम नू, प्रकार यहाँ पर केन प्रकार नीति विन्न किस प्रकार ऐसी रह पाएंगे मेरे बिना ऐसा चिंतन करते हुए विन मनी मन। इदम मनीदम श्रीरम एदार लोग, लोग पार अन्दा ग्रहित सहित न माँ मंत्रेणा पुरस्वामी न सामान मेरे भी कैसे रहेगा यदिदम कार्य कारण संघातम कार्य च वक्ष जो कार्य कारण संघात है कार्य करण संघात कार्य कारण करण संघात जो कार्य कारण संघात है कार्य च वक्षण कार्य तो आगे बताने वाले भी कथन नु महामंत्री नस्यात ये सब कार्य मेरे बिना कैसे होगा कौन सा कार्य वाणी का बोलना रूपी कार्य है चक्षु का देखना और रूपी कैसे बताएंगे ना अभी तो मेरे बिना कैसे होंगे ये मही ना होता तो ये कैसे होता यदि मेरी बिना भी ऐसा हो जाते फिर मेरा शरीर में रहने की जरूरत ही क्या इस प्रकार विचार करे ना वो सब कार्य कथन नु कल महामंत्री न सियात प्रार्थम सत्य संघात किस होता है तो परार्थ पार संगा तो पर के लिए होता है दूसरे के लिए और वह जो दूसरा मई हूँ मेरे बिना कैसे चलेगा इस प्रकार ऐसी प्रजापति ने चिंतन करने लगा क्योंकि ये तो है परार्थ के लिए तो ये वो जो फिर मेरे बिना कैसे हो पाएगा यदि वाचा विरातम इत्यादि केवल वाहि अन वाणी के जरा वाह अभी इत्यादि का तात्पर्य क्या है केवल चक्षु का दर्शन इत्यादि तो ना न किसी प्रकार कोई लाभ नहीं रह जाएगा क्यों बलि मालिक ही नहीं है अब किसकी किसको भेंट पूजा करोगे राजा ही नहीं रह गया, अब किसको बलि भेंट पूजा दोगे किसकी स्तुति करोगे जैसे मालिक के बिना आपका बली भेंट पूजा स्तुति सब निरर्धक हो जाए या नहीं आजकल लोगों को पता लग गया तले जमाने में क्या होता था बाहर से ताला दिखती थी ताला ना हो तो समझते थे आदमी अंदर है बाहर से चिल्लाए जा रहे अब तब तक, तक दूसरे ढंग की ताल आ गए थे तो छेद है लॉक कर दिया बाहर से कोई ताल लटका हुआ ही नहीं बाहर से देख रहे हैं सोच रहे आदमी अंदर में होगा घंटी हो जाए अब दौर बिजली भी नहीं घंटी की आवाज भी नहीं आएगी अब ऐसी बिजली नहीं इसलिए अंदर आवाज नहीं जा रही है बाहर का स्तुति कर रहे हैं तो कुछ भी बोले गए तो क्या होगा मालिक तो है नहीं निरर्थक है ना वो उसी प्रकार मेरे बिना इनका बोलना ना देखना फिर ना घूमना सब निरर्थक ही है कौरबंदी आदि विश्राम बिचो नहीं होनी चाहिए कौरबंदी आदि प्रयुच्य मानम परिस्थितियादी वो स्वाम्य स्वामी के लिए और बंदी आदिओं की तरफ प्रयुक्त होने वाले बिस्तुतिया जिस प्रकार से निरर्थक हो जाता है उसी प्रकार ये भी निरर्थक हो जाएंगे स्वामी रंत उसकी व्याख्या कर रहे की व्याख्या असत्य व स्वामी तेज स्वामी है नहीं और पोरबंदी आदि लोगों ने गए और स्वामी का बड़ा जोरदार स्तुति कर रहे है भेंट पूजा हाथ मिली हुए खड़े है और स्वामी है नहीं तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार का उसको व्यवहार वह वहा व्य चला जाता है उसी प्रकार से शरीर का वाघ व्यवहारण आदि जितना व्यवहार है मुझ स्वामी के बिना व्यर्थ ही हो जाता है तो तस्मात मया पर स्वामी न अधिष्ठात्रा कृथाकृत साक्षी भूति न भुगता भवित पुरुष ईव राजा पुरुष ईव राजा पुरुष के राजा के समान इसलिए मया पर स्वामीना जो शरीर से भिन्न मैं हूँ मई क्या हूँ इस संगात से भिन्न इस संगात का स्वामी हूँ मया परेणा मैंने उससे भिन्न पर संगात है पर माया परेण स्वामीना जिस कार्यक्रम संगात का अधिष्ठा था इस अधिष्ठा का द्वारा कृताकृत फल साक्षी भूति रोक जो की कृत और अकृत सकल कर्म फल का साक्षीभूत में भोगता हूँ मेरे द्वारा ही भवित सबसे बड़ी भेंट पूजा सुधी होती सब सार्थक हो जाता है उसको दिया आपका काम हुआ अरे बंदी सुधी कर जब सुधी करती है उसको तंखा जाता है बड़ी भेंट पूजा देने वाले उनको व्यवस्था मिलती है तो हर तरह की व्यवस्था हो जाता है ओ? स्वामी का होने पर उसी मेरे का मेरा होने पर ही शरीर में इस शरीर के द्वारा होने वहाँ सकल व्यवहार सार्थक हो जाता है यदि नाम एक वाम मां मंत्री भवेत यदि मान लो ये जो संघात रूप का है परार्थ होते हुए भी मुझ परार्थी के बिना परमार्थी नहीं पार्थिन होने से मौका मुझ परार्थी के बिना परार्थी कौन में हो चेतन माम चेतनम परार्थी नदी ये होने लग जाए पूरा पौर कार्य तथा स्वामी न पूर्व पौर का कार्य उस स्वामी के प्रति जैसा होता है वैसे होना माना जा सकता है अतम किन स्वरूप कसे हुआ स्वामी यदि ये, ये बिना स्वामी का होने लग जाए फिर मैं कौन हूँ मेरा क्या रूप होगा मैं किसका स्वामी रह सकूंगा फिर यदि हम कार्यकर्ण संघात मनुप्रविश्य और यदि मैं कार्यकर्ण संघात प्रवेश करके वागादि वाघ वागादि की तरह होने वाला व्यवहार बोलनादि व्यवहार के फल को मैं यदि प्राप्त न करू राजा पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृता कर्तावेक्षण जैसे राजा क्या करता है नगर में जाता है अधिक पुरुष लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यदि ऐसा वो आवेक्षण ना करे तो क्या होता सर खंड जाए मन मनमाने करना लग जाएंगे साझा ना देखे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अधिकारियों का काम है जाना चाहिए राउंड मारना चाहिए देखना चाहिए कहा तो क्या हो रहा है अब क्यों नहीं देखते है घुस पानी खा लेते हैं जाके देखते भी नहीं क्या हो रहा है नहीं तो क्या व्यवस्था सही तब चलती है जब राजा सतर्क हो सदा सचेत हो पहले राजा लोग खुद भी क्या वेशभूषा बदल के जाते थे जनता के बीच में घूमते थे देखते दे थे कहा क्या हो रहा है और फिर आकर कर के सब जो है खबर लेते थे इसलिए सही देश चलता था गुप्तचर पर में विश्वास नहीं करते थे अपना अलग वेशभूषा पहनना और अपना चुपचाप रातों रात गई इधर उधर से चल पड़े और दिन भर दो चार दिन घूम फिर के आ रहे सब दिख पता ही लग जाता ये राजा आ रहा है घूम रहा है हम लोग उनके सामने में बैठा हुआ है काश भी खेल लेते थे, थे उनके साथ बैठी हुई जुआ खेल करके बस सब खबर ले लेते थे, थे वहां से तभी शासन ठीक चलता था आज नहीं होने सारा शासन बिगड़ गया इसी प्रकार शरीर के अंदर में भी ये स्वामी इसके अंदर समय प्रकार से ध्यान न दे तो क्या होगा बिगड़ तो जाए कहीं दर्द हो ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा दर्द बढ़ेगा खुलेगा सड़े का खराब हो जाएगा सब आप ध्यान देते हो नहीं तो तो गोली खा लेते सर फट जाए, फट जाए, रहे इसीलिए जयसापुर स्वामी के समान राज्य अधिकृत पुरुषम कश्चित माम अयम सन एव रूपे विचारी कच्चित माम सन मैं जो शरीर में रहते हुए इस प्रकार का कभी कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार से विचार करने ये और विपरीत विचार कर लो तो। योम वाघाद्यारदी वेद साधि गंतव्य हो अहम श्याम बल्कि उल्टा क्या है ना होता सब बिगड़ता मैं हूँ ये न इसमें यो यम वाघादि व्यारतीदी इधमी वेदा महा के द्र होने में बोलना दीजिए भार जिसको मैं इधम रूप रहा हूँ और संदेद ऐसा जो अधिगंतव्य ऐसा जो ज्ञान कर लेने वाला बोधनीय बोध व्यक्ति मैं आ, वेत्ता मैं हूँ तभी तो सब व्यवहार चल रहा है नीचे दिया इसीलिए घात्री घृय घृ नीचे से पंक्ति ना ये त्रिपुटी आतुटी भी जानने वाला मैं अलग मैं घराता हूँ भी जान रहा हूँ मैं इसलिए घातृत्व घृयत्व घ्राण इन तीनों का भी वेदन से मुक्तम इन तीनों का भी वेदन करने वाला आत्मा ये बात आका वेदन रूप से आत्मा वेद रूपये अनुभूति रूपी है ये किस क्या प्रमाण है तब कहते हैं यदर्थम संहता नाम वाघादी नाम अभिव्याहता जिसके लिए ही ये जो वाघादियों का अभिवरण आदि जो है संघात के से निर्मित हो रखा है वो आत्मा ही है यथा स्तंभ कुंडादादी नामच है जब क्या है किसी खंबा दीवार और किसने बना है मकान टोटल बन गया सहता नाम स्व अवैध असहत प्रार्थत्व से अवैध का प्राप्त हुए हैं ये मकान किस लिए है ये मकान, मकान से जो भिन्न कोई दूसरा है जो इस संघा इसके अवय रूप नहीं है असहत है अहत असहत पर के लिए ही होता है क्योंकि आप जो है ईंट बन के इसमें घुस जायेंगे जरा के लिए थोड़ा रह जाएगा आप आपकी दीवार कैसे हो गए आप ए, आप ईंट नहीं है आप खिड़की नहीं है आप दरवाजा नहीं है आप न फर्श है न छत है न अलमारी है यहाँ न बिस्तर है न रजाइए ना गद्दा है यहाँ इन सबसे आप अलग है इसलिए आप के लिए ये सब है यदि आप इनमें से एक भी अवय हो जाएंगे आप भी संघात कोटी में आ जाओगे नहीं आ जाओगे फिर आपके लिए नहीं रह जाएंगे आप किसी और के लिए हो जाओगे कभी आप रजाए बन के देखे है तो बता चलेगा या नहीं आप बिस्तर बन जाएंगे तो कोई आप पर सोएगा क्या आप अपने पर सो जाओगे बिस्तर बिस्तर पर सो जाएगा क्या कोई दूसरा बिस्तर पर सोता है न इसलिए कहते हैं वो हमेशा संहत होगा संघात को प्राप्त की सकल अवय से और अवय से विशिष्ट अवयवी से पूर्णतया भिन्न होगा आस असहत होगा वही उसी के लिए सारा संघात होता है ये तो दृष्टांत दिया ना जैसे स्थूल संघात से आप अलग है इस संघात के मौजूद के लिए संघात इस्तेमाल हो रहा है उसी पर इस संघात का भी जो है इस्तेमाल इसमें आत्मा के लिए है यही तो दृष्टांश समझा रहे और आत्मा संघात नहीं है असंघात है या दृष्टांश इसलिए ना जिस संघात का उपभोग कर रहे हो आप क्या है उस संघात का अवय नहीं है इसे दृष्टांत याद देना है संघात का जो अवैध होता है उससे और उस संघात से भिन्न तत्व ही उसको उपभोक्ता बनेगा जैसे आप याद एक संघात दूसरी संघात परम्परा तक जाएगी आप तात्पर्य उसमें है संघात भिन्न ही उपभोक्ता है ये तात्पर्य एवं ईक्षित ऐसा विचार करके अतः खतरे प्रया उसने सोचा अंतहा भीतरी भीतर उसने विचार किया भाई मैं किस मार्ग से प्रवेश करूं? करूँ प्रपदूर्धा चात से, से प्रवेश मार्गो इस संघात के अंदर प्रवेश करने के दो मार्ग है एक का नाम प्रपद है दूसरे का नाम मूर्धा प्रपद पादाक्रम प्रपदम अमर कोष करने का है, पाद का जो अग्रभाग है उसका नाम प्रपद है। और दूसरा है यही इस संघात के अंदर प्रवेश करने के दो मार्ग कतरे मार्ग इधम कार्य करण संघात हो इन दोनों में से कतरे मार्ग न किस मार्ग से इधम कार्य कारण संघात लक्षण या कार्य कारण संघात रूपा पुरम पुरो पुरुष शरीर में प्रपद्ययी प्रय छस्ता वे पद इसे जान करके कर दिया उसको पर्सने पद प्रभ्यम प्रभि क्या कार्यकर्ण संघात रहता है कार्य कारण सब जगह कार्य कारण संघात प्रसिद्ध है कार्य कारण संघात का लेना है इंद्रिया बोलना यही है इंद्रिया और शरीर कार्य कार्य और कारण का संघात इन सब का कारण का सब संघात कारण में यह सब कल्पित है अविद्या है ना कारण का अविद्या विद्या को लेना है नहीं स्थूल स्थूल स्थूल शरीर शरीर शरीर शरीर और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण आप तात्पर्य इस प्रकार से उसने विचार किया विचार कर सोचा भाई एक बार तो पैर से प्रवेश कर चुका हूँ और दो बार वही रास्ता से आना ठीक नहीं पैर से किस रूप से प्रवेश किए नीचे दिया दो नंबर पूर्व प्रपदाभ्याम प्रापद्य प्राण रूप क्रिया शक्ति इससे पहले भाग में ये जो प्रसाद पढ़ रहे ना इससे पहले जो हुआ था अरण्य कन्या अध्यायों में वहां पर कहीं प्रसंग आया और वहां कहा गया प्रपदाभ्याम प्र, प्रापद्यत ऐसा आया प्रसंग भी प्राण इसलिए प्राण रूप से परमात्मा पैरो से अंदर प्रवेश इसलिए आजकल के डॉक्टरों में आप देखेंगे जब बिल्कुल आधे बेहोर नाड़ी भी नहीं मिल रहा है तो मरा की जिंदा कैसे पता लगाते हैं? वो पैरों में एक रब्बर की हथोड़ा होता है रब्बर का स्पेशल हथोड़ा होता है उसे मारेंगे यहाँ पे कहीं से थोड़ा सा प्राण होगा ना कट से ही एक बार हल्का तो समझेगा नहीं अभी जिंदा है तो तुरंत तो तो ऑक्सीजन देंगे अब ये जिंदा है अब यहाँ मारने की बात भी कहेंगे कोई रियाक्शन नहीं इसका मतलब भाई प्राण इसका जा चुका है यहाँ से प्रवेश है ना? इसीलिए पॉइंट ऐसा है जहाँ से आप प्राण के अस्तित्व के बारे में आसानी से पता लगा दिया प्राण उपक्रिया वाला हो करके वह परमात्मा पादाक्रमी ही प्रवेश किया था ऐसा पहले अभिधान हो चुका है इसलिए विचार कर रहा है की पहले जैसा मैंने प्राण रूपी उपाधि वाला होकर अंदर प्रवेश किया था उसी प्रकार क्या मैं अभी भी वहीं से प्रवेश करूं या अगर कोई दूसरा रास्ता मूर्धा से ऊपर से अगर नीचे से या ऊपर से कहां से प्रवेश करूं ये विचार कर रहा है एवं इस प्रकार करने के बाद वो सोचा नृद्ध प्राय सर्वादिकवेश मार्गे न प्रपदा मद प्रपद्य कितरी पारिशिष्यात उसने सोचा अरे भाई मेरा वृत्ति के समान ही कौन प्राण इसलिए वो जिस रास्ते जा उस रास्ते से मैं भी जाऊंगा मालिक होकर जिस रास्ते के नौकर आवे जावे उस रास्ते से मालिक कहेगा क्या अरे मालिक के लिए मेन डोर होता है नौकर होंगे पीछे वाला दरवाजा होता है पीछे के दरवाजे से नौकर आएंगे जाएंगे ना अलग अलग दरवाजा होता है और बाकी घर के लोग मेन लोग है वो मुख्य द्वार से आते जाते मैंने इसको अधिकृत कर रखा हूँ मेरा सारा काम शर्म चार करने के लिए मैंने प्राण को अधिकार दिया हूँ और वो जिससे उसी रास्ते मैं भी चलूंगा तो ठीक नहीं तो प्रवेश मार के ना यम क्या मैं उसी मार्ग से प्रवेश करूँ सा मार्ग हो सकता है मूर्धानं क्या रहेगी आप दूसरा द्वार है वो कौन सी मूर्धा का द्वार से प्रवेश करूँगा इक्की ऐसे चिंतन करते हुए जैसे लोगी सुरश्वर एकम में मूर्ख सीमान भाग अवसान विधारण कर मंत्रों का अवतरण हो जैसे लोक में इच्छित कार्य होता है वो तो नहीं है आपका मूल में है ना न इसमें प्रवेश मार्गणा के बाद में मूल में पाठ करना है प्रवेश मार्ग के बाद विधार सीधा अवतरण यह इस में एक पंक्ति पूरी छूट गई प्रवेश मार्गेणा है न उसका एक लाइन नहीं है प्रिंट नहीं हुआ लाइन ऐसा है प्रपदा प्रपद्य श्रुति जिसके छप नया पुस्तकों में छपा हुआ है ना पुराने में नहीं है हिंदुओं में नहीं है प्रपदाभ्याम अद है ना विश्राम कि मूर्धारम है ना इसे किन्तर शेष्या पुस्तकों में है पुराने में नहीं है तो लिख लेना आप ही जैसे लोक लोक ही में होता है उसी प्रकार तक ईश्वर सीमा द्वारा प्राप्त सैशातिर्नाम द्वा तदैतन्नांदन तस्त्र आवसता यही वहा तो सृष्टि का क्रम था प्रवेश कर गया खास सभी अवस्थाओं को आनंद ले रहा है जीव भाव आ गया शुरू में कहा था अयम भाव जहाँ पर आएगा वहां तक हम सृष्टि क्रम को ही के अनुबोध कराएंगे ऐसा ब्रह्म का अनुभूति कराने के लिए मध्यम वादी कारीगिर माध्यम से हम बताने वाले हैं करके शुरू में भाषणकार ने कहा था वो यहीं पर यही पड़ता इससे अनुदारी जो मूर्धा का सीमा है उसको छेद कर दिया ड्रिलिंग मशीन लगा दी अपने छेद कर दी यहाँ पर है ना जब छोटे बच्चे होते है इसलिए क्या होता है बिल्कुल मुलायम रहता है तेल लगाकर कर मालिश करते हैं माता लोग और वो धीरे धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है और मजबूत हो जाता है अब जो तो पता नहीं चलता है वो हो गया बंद हो गया तो वो जो छिद्र है वो निर्माण किया परमात्मा ने और उसको विधान करने के बाद एक तो याद द्वारा प्राप्त उसी द्वार के माध्यम से वो प्राप्त कर गया इस मार्ग से ही वो संघात में प्रवेश हो गया प्रविष्ट हो गया नाम वह यह द्वार है इसका नाम क्या रखा गया विद्रुति इसका नाम और वह दूसरा नाम उसका आनंद पहले नानदनम के तक नानदनम नंदनम में वही नांदनम नंदनम में आनंदनम नंद अवसर के चौड़ा क्या गया? हो गया आनंद हो गया नंदनम में वही थी नानंदनम ऐसे स्वार्थीकरण हो इसलिए आनंद ना उस द्वार दूसरा नाम क्या? आनंद क्योंकि वास्तव का प्राप्त कराने वाला द्वार इस द्वार से जो निकल गया वो तो मुक्त हो गया निकलता कोई नहीं ना समस्या है इधर द्वारों से, से, से निकल जाते हैं मर जाते हैं जब जो। योगी होता है बहुत प्रयास करके अभ्यास करते करते ऐसा कर रखा रहता बिल्कुल उसी द्वार से निकल पड़ता है पहले से नवमुखी मुद्रा नव द्वार है ना नवमुखी मुद्रा बोलती नव द्वारों को बंद करके प्राण का संचालन करता है वो अभ्यास है, अभ्यास कर रहे हैं ऐसा अभ्यास किया रहेगा और उसके अंदर रीढ़ की हड्डी अंदर सुचारी की त्री बिल्कुल अभ्यस्त रहेगी जब वो संकल्प करता है तब उसके अंदर प्राण वायु संचालन हो जाएगा ऐसा अभ्यास तरह से करके रखा हुआ ही होगी वो जब मरण कार बैठ जाता है संकल्प करता है तो कट सीधा वायु उसके अंदर चल जाती है प्राण वही से सीधा बाहर निकल है इधर उधर से निकलता है सारे द्वार बंद नहीं निकाल भी सकता है कई लोग है जब जैसे छोटे महारे जी के लोग कितना बीमार पड़े हुए देखते थे सड़े सड़े शरीर पड़ रहा है सब कुछ है विश्वास लेना मुश्किल था घुर करता था कहा क्या घुरपुर सब सब ऐसा प्रणायाम करने के भसते हुआ प्राणायाम जिसे किया और जैसे लटक गया तब समझ में आएगी होता है भाई योगी लोग ऐसा और समर्थ है तो पूर्व अभ्यास की बात है नेट उस चीज से निकालना मुश्किल हो जाता है पूर्व अभ्यास थोड़ा सा भी कमजोरी है तो यहाँ के नस फट जाएंगे और मर जाएगा आदमी तो उसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में ये बीमारी है वो यहाँ फट जाता है उधर से आगे सुषमना खुली भी नहीं अभ्यस्त तो नहीं है वो यहाँ सुषमना यहाँ लगानी चाहिए यहाँ से रास्ता खुलना है परिया वो खुला नहींषम ना की ये जाम हो गया उधर से प्राण अपने छोड़ा हुआ है अब इधर उधर द्वार से निकल नहीं पाता है तो क्या यही से नष्टेगा फिर उसके चमड़े के मध्य हो जाएगा तो बड़े, -बड़े महात्माओं को ऐसा हो जाता है तो लोग कहीं वही चित इसलिए उसको इसका नाम इसलिए क्या रख दिया नान धनम मने आनंद ब्रह्मानंद परमानंद को प्राप्त कराने वाले द्वार का नाम आनंद भी तत्व उसके तीन वासस्थान है और तीनों ही स्वप्न है जागरूक स्वर स्वी समझो अलग अलग व्यक्ति करेंगे तीन आवश्यकता का वो सब की सब क्या है स्वप्र अच्छा स्वृष्टा ईश्वर वह सृष्टा जो ईश्वर है वो क्या है एक तम एवं मूर्ध सीमा नम केश विभाग अवसान जो मूर्धा की सीमा है या केश विभाग का सीमा बन जाता है, वो स्थल पे विदार्य छिद्रित्र कर ये तो ये द्वारा उसी के द्वारा कार्य जब या लगा, घातम प्राप्त प्र कार्यकर्ण संघात में प्रवेश द्वा। द्वा। द्वारे, द्वारे द्वारे। द्वारे। द्वारा, द्वारे कर द्वार मूर्धनी तहिला है ज्ञापन होता है मूर्धान में उस क्षेत्र में डालोगे धारण कार्य झट से रस का जो सार, तेल का सार है अंदर वहां से जल्दी प्रवेश कर जाता है रसादी का संवेदन होता है ज्ञान होता है उसको रिजिंग कर दिया ना विधारण किया है उसका नाम विद्युति पड़ गया एक नाम यह हो गया विदारी तरह प्रसिद्धा इतरा तो श्रोत्राद द्वारा स्थानीय साधारण मार्गवाद न समृद्धि नानंद हेतूनी तो अन्न ज्रोत्रादी नव द्वारि के साधारण मार्ग है मार वह नहीं है अतः न हेतुनी तो व हेतुनी तो हेतु इदंत परमेश्वर सेवल सेवा परमेश्वर का आने जाने का मार्ग बाकी सब द्वार से विषय आते जाते हैं विभिन्न प्रकार के विषय अंदर रहा है लेकिन एक ऐसा द्वार है जिसे कोई दूसरा विषय आदि घुस नहीं सकता एक ही परमात्मा का आने के जाने का मार्ग है नानंद द्वारा परमेश्वर से सेवल तथे तथा नांदरम नंदरम एवं नंदरम यदि दैर्घ्यम छांत समय नंदती अनेक द्वारी इस द्वार के तरह निकल परम परमात्म लीन होकर आनंद का अनुभव करता है अतिव इस द्वार का नाम नंदन रख दिया तो तस्य प्रविष्ट जीवेना सृष्टवा किस प्रकार से उस पुर को सृष्टि करके जीवेनात्मा प्रविष्ट से तस्वीर कौन किया वही परमात्मा नहीं एवं शरीरम सृष्टवा समस्ती वृष्टि लोकात्मा की शरीर को सृष्टि करने के बाद प्रविष्ट से वही जो ईश्वर ने सृष्टि किया उसने जीवे न प्रविष्ट जीव आव से प्रविष्ट पुरम जैसे राजा अपने नगर में प्रवेश करता है त्रयावस्था उसके तीन अवस्था है जागृत एक इंद्रिय स्थान चक्ष दूसरा अंतरम तीसरा हृदय क्रीडा स्थान है आवश्यकता का मतलब उस परमात्मा की सबसे पहले मतलब जागृत काल में जो सकल इंद्रियों का मुख्य स्थान आंख में प्रे, प्रे, प्रे, प्रे, प्रे, का है और जो दक्षिण में ऐसे करके आदेश है अभी भाष्यकार कर रहे हैं की जागरण जीवात्मा सुधार कर रहा है प्राधान्य में कहा प्रतिष्ठित होता है मुख्य रूप मन में काल में तो गुडियों को एक इंद्र विशेष स्थान स्थान है है तो में होता पंच प्रमाण श्रुति प्रमाणी ब्रह्मा ब्रह्मकाशे हार्दक हार्दक ब्रम्ह बोलते वो नहीं ब्रह्म वह आकाश को यानी आकाश आकाश बहुत जोर दिया है।, है। वाँने वाँने भी आपको इसी तो प्रकार से तीनों वो बताएंगे इसलिए कह देती है कल वहाँ पितृशी शरीर अथवा और भी तीन ले लो अलग अव है पृतृशरी वीर रूपे फिर माकेश्घर घर में बाहर प्रकट हो गए स्वशरी अथवा तीन अवस्था कहते जागर शुरु कौन तीन जागर सब्रीपी गए तीनों सप्र गए प्रबोध स्वरूप तत्ना स्वप्न जागर कर अपनी प्रश्न जागृत को प्रबोध स्वरूप जब पूछा सिद्धां जागृति वास्तव में है। किस प्रकार ऐसी परमार्थ स्वास्थ्य प्रबोधा दृष्टि परमार्थ दृष्टिया इस समय भी सोये हुए और ये एक स्वप्न तीसरे देख रहे हैं परमार्थ में शुद्ध ब्रह्म स्वरूप दृष्टिया क्या है ये सब सोय हुआ इसलिए वहाँ भगवान ने कहा ना क्या? जो नहीं वो नहीं यहाँ निशा सर वो पुता नहीं तो है ये माया के लिए कहा दे रहे हैं जो सब सोए रहते हैं तो योगी जगा रहता है नहीं था श्याम जागृति संयमी ये श्याम जागृति सही में वहां पुता ने कहा है उसी में होगी यहां उसी श्लोक में होगी हाँ उसी श्लोक में होगी जिसमें संयमी जागृत रहता है बाकी सब सोए हुए रहते हैं इसलिए इस समय में हम सब सोए हुए तो सो, सोए हुए सब देख रहे इसका मतलब सपने तो हुआ नहीं हुआ करमार्थ स्वात्मा परमार्थ स्वप्नवत परमार्थ स्वात् नहीं है पारमार्थ स्वस्वरूप है उसके अंदर हम जगे हुए नहीं है और इतना ही नहीं स्वप्न के समान जितना वस्तु देखकर क्या सत्य है जिसको जागृत मान के सत्य मान रहे हो क्या ये वह सब पदार्थ जागृतकालीन पदार्थ भी वास्तव में सत्य है क्या पारम्परिक है इसमें व्यावहारिक सत्यता वाला है सब प्रगत पदार्थों में जैसे आप प्रातिथिक या प्रातिभाषिक सत्ता मानते हो यावत काल पर्यत प्रती है सावत काल पर्यत इसकी स्थिति है जिसको हम प्रातिथिक कहते हैं या प्रातिभाषिकवत काल प्रतिभाष हो रहा है तब तक है वो उसे भी क्या यावत काल पर्यत व्यवहार है नाम दो दे दिया हमने कि एक ही निद्रा में तीन व्यवहार हो रहा है महानिद्रा समझो ये अविद्या माया रूपी कहा गया वो क्या है वो महानिद्रा है उस महानिद्रा के अंदर तीन काम हो रहे हैं जागृत रूपा स्वप्न स्वप्न रूप स्वप्न सुशिद रूपा स्वप्न इधर तीनों ही स्वप्न है बारमार दृष्टिकोण से इन तीनों को स्वप्न कहा जा रहा है अयम आवसत चक्षु दक्षिणम प्रथम मनोन्द्रम द्वितीय हृदय तृतीय अयमेवासतः अयम एव आवसत अयम आवसत अंत में तीन बार बोला है ना अंत में तीन बार कहा अयम एव आवसत हो अयम एव आवसत हो अयम उसी को स्पष्ट कर रहे हैं पहले से क्या है ना जागृत दूसरे से स्वप्न तीसरे से सुशक्ति अयम एव तीन बार जो कहा पहले का नाम है यह कौन है वो चक्षु हो चक्ष गोलक लेना गोलक प्रथम दूसरा मनोहित अंतरम वो भी अर्थ कर दिया था कंठ प्रदेश हृदय आकाश है हृदय भौतिक आकाश को ही लेना ये भी कर दिया है अनुकीर्तन मेव तो पहले कहा था त्रय अवसर त्रय स्वप्न उसी उक्त का दोबारा अनुकीर्तन हुआ है उक्त का अनुगिरण पहले भी जो कहा और इसमें कोई अंतर नहीं है पुनर्कथन पुनर्कथन तो व्यर्थ है पुनर् क्यों की आपो अगर अयमस्तेश पर्याण आत्मन वर्तमान हो अविद्या दीर्घकालम गाढ़ स्वाभाविक क्या न प्रबुद्य बोध कराने के लिए दोबारा जान के तीन बार कहा गया की ये तीनों ही अवस्थाओं ये अविद्या में सोया होता है यह क्रीडा स्थली यह भी क्रीड़ा है यह भी क्रीड़ा है ऐसे तीन बार करने का मतलब यह है कि तीनों ही क्रीडा में वो क्या रहा है एक तीनों बार तीनों में एक साथ नहीं रखता जागृत तीनों एक साथ हो जाता है किसी को हुआ आज तक नहीं हो सकता इसे कहते हैं तीनों में पर्या क्रम से आत्मभाव कर लेता जागृत रहता है इस शरीर को बधाई मैं पकड़ लिया सफर में चला जाता है उस शरीर को मैं सर्वीतरण कर लेता है सुशुभ में जाता है तो अविद्या में मैं करके बैठा हुआ रहता है इसीलिए पर्या न आत्मभावे न वर्तमान हो आत्मभाव से रहते हुए अविद्या दीर्घ काल प्रसुप्तः अविद्या के द्वारा दीर्घ काल पर्यंत गाढ़ गाढ़ निद्रा में बहुत ही गहन निद्रा में सोया हुआ है ऐसे हो भी अविद्या कैसी है स्वाभाविक अविद्या स्वाभाविक अविद्या स्वाभाविक अविद्या के कारण से इतना गाढ़ गाढ़ी में चला गया दीर्घ काल से कि वह न प्रबुद्ध थे इसको आत्मा का चिंतन ही नहीं हो पाता जब भी मन चिंतन करने लगे संसार का अनेक शत सहस अन्यपात दुख मुदरा विघात अनुभव री प्रभु बार बार चोट लग रहा है पे दुख झेल रहा है फिर भी जगता है कैसे की है, अनेक दुख मुदगर मुदगर क्या होता है हाँ जिसे मारते लड़ाई लड़ते थे ना भीम उसको तो मुदगर वो क्या है यार दुख का ही मुदघर है दुख ही मुद्गर के रूप में हम पर बार बार प्रहार हो रहा है कैसा वो प्रहार हो रहा है कहते अनेक शो हजार ए, गिना का असंख्य अनर्थ सं अनर्थ का संबंध से जन्य दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के क्लेश के साथ संबंध होता है अनर्थ के साथ संबंध हो रहा है तथा जन्य जो दुख रूपी मुदगरों का अभिघात निरतर हमें अनुभव में आ रहा है अनुभवों के द्वारा होने के बावजूद भी अनुभव भी करने के लिए जगता नहीं है चाहता नहीं है सजा स जातो भूतान अभिवेख्यम वाविशत स एतम ब्रह्म त इदम गुम का चिन्ह नहीं होनी चाहिए के बाद अनुस्वार थोड़ी है अनुस्वार को गुम होता है ना जब शल पर में रह के पर हो, कब होता है गुम है ना शल के पर होना जरूरी है तभी हो सकता है जैसे पहले कहीं हो रिडली जब आज गुम समझ में आएगी आपको शल आदि के पर रहते करता है। है? इसमें नहीं होना चाहिए के नहीं होनी चाहिए नहीं है ना तो बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक छपा फिर उसने ये कैलाश वाला पुस्तक में कल छपी है नहीं आना चाहिए गुम बीच में चिन्ह नहीं होनी चाहिए सजा जीव भाव से ईश्वर में प्रवृष्ट वो जो परमात्मा ईश्वर उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने क्या किया, भूत को किया। भूतों को क्या तो स्वत्य ग्रहण कर लिया और यह गुरु कृपा से वह बोध होने पर उसने ये देखा अरे मुझसे भिन्न यहाँ दूसरा कोई मही मनंत रूप में स्थित हो एक प्रचार करके मई अनंत रूप में उपस्थित दिखाई दे रहा हूँ वास्तव में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसा उसने इस अवदिश्तमेव पुरुषम ऐसा कहा और उसने क्या था सोचा कि मैंने ही इस आत्मदेव को ब्रह्म तम तमम होनी चाहिए एक तखर लोप हो गया है लिखना नहीं हाँ तो मंत्र ऐसा ही है बताएंगे छात्रोप है और बात है सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म ही मई हूँ जो इस जीव रूपेण इस शरीर में रखा कर तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर रहा हूँ ऐसा वो निश्चय कर थी, और आ, ये देखो मैं ब्रह्म को ये क्या है ये भ्रम ही है इधम अवश्य मैंने इस ब्रह्म को देख लिया अनुभव कर लिया ऐसे उसे निश्चय जैसे उसका नाम इदंद्रा। इति इदंद्रा। इदंद्रा। इदं ब्रह्मा तंद्रा कोई दृष्ट दृष्टि रख दिया क्या बचेगा इंद्र कोई कि नहीं हो गया इध्र का दो निकाल दो इंद्र हो गया अगले मंत्र बताएंगे जिसरी तरह ब्रह्म को देख लिया अनुभव कर लिया जीव भाव में आने के बाद इस शरीरों में रहने के बावजूद सगल अवस्था व्यवहार करता हुआ भी अपने ब्रह्म को अनुभव कर लिया जो वही वास्तव में ईश्वर है